पातंजल योग प्रदीप साधनपाद पाद शूत्र बीस दूसरा सूर्यभेदी कुंभक बलपूर्वक सूर्य नाड़ी अर्थात दाहिनी नाशिका पुट से धीरे धीरे आवाज के साथ पूरक करें प्राणवायु को कोष्ठ में भरकर नख से शिखा पर्यंत फैलाकर बलपूर्वक जब तक वायु को रोक सके कुंभक करें इसके पश्चात चंद्रनाड़ी अर्थात वामनाशिकापूर्ट से धैर्य के साथ आवाज करते हुए वेगपूर्वक रेचक करें यह एक प्राणायाम हुआ आरंभ में इस प्रकार प्रात प्राणायाम करें शन शनय शक्ति के अनुसार संख्या बढ़ाते जाए इस प्राणायाम में पुनः पुनः केवल सूर्य नाली से ही पूरक वाम नाली से रेचक किया जाए सूर्य भेदी प्राणायाम से शरीर में उष्णता तथा पित्त की वृद्धि होती है बात और कप से उत्पन्न होने वाले रोग रक्तदोष त्वचा दोष उदरकृमि आदि नष्ट होते हैं जठराग्नि बढ़ती है और कुंडलनी शक्ति के जागरण करने में सहायता मिलती है इस प्राणायाम का अभ्यास गर्मी के दिनों में तथा पित्त प्रधान प्रकृति वाले पुरुषों के लिए हितकर नहीं है चंद्रभेदी प्राणायाम सूर्यभेदी प्राणायाम से बिल्कुल उल्टा अर्थात चंद्रस्वर बाह्यनाशिका पुट पूर से पूरक और सूर्य स्वर दाहिका पुट से रेचक करने से चंद्रभेदी प्राणायाम होता है इससे थकावट और शरीर की उष्णता दूर होती है तीसरा उज्जैनी कुंभक मुख को किसी कदर झुकाकर कंठ से हृदय पर्यंत शब्द करते हुए दोनों नासिकापुर से अथवा दाहनी नासिकापुर से शनय शनै पूरक करें कुछ देर तक कुंभक करने के पश्चात बाय नासिकापुर से इसी प्रकार रेचक करें यह एक प्राणायाम हुआ इस प्राणायाम में कुंभक पूरक रेचक स्वल्प परिणाम में किए जाते हैं तुम्भक में वायु हृदय से नीचे नहीं जाना चाहिए रेचक में जितना हो सके शन सने, सने वायु को विरोचन करना चाहिए इसमें पूरक में नासिका छिद्र द्वारा वायु को बाहर से खींचकर मुख में मुख से कंठ में और कंठ से ले जाकर हृदय में धारण किया जाता है फिर यथाक्रम रेचक में हृदय से कंठ में कंठ से मुख में और मुख से वायु को बाहर निकाला जाता है पांच से आरंभ करके शक्ति संख्या बढ़ाते जाए, फल, कफ प्रकोप, उदर रोग, आम मंदाग्नि, आदि का दूर होना, अग्नि का प्रदीप्त होना एवं कंठ मुख और फेफड़ों की स्वच्छता दीर्घ सु उज्डाय इसमें कंठ की सहायता से लंबी दीर्घ और हल की आवाज उत्पन्न करते हुए मन की एकाग्रता के लिए केवल पूरक रेचक किया जाता है चौथा शीतली कुंभक काक के चोच की आकृति में जिहवा को ओष्ट से बाहर निकालकर वायु को शनय शनय पूरक करें धीरे धीरे पेट को वायु से पूर्ण करके सूर्य भेदी प्राणायाम के सदिश कुछ देर कुंभक करने के पश्चात दोनों नासिका पुट से रेचक करें पुनः पुनः इसी प्रकार करें फल अजीर्ण पित्त से उत्पन्न होने वाले रोग रक्तपित्त रक्त विकार पेचिस अम्लपित्त प्रीहा त्रिषा आदि रोग इससे दूर होते हैं बल और सौंदर्य की वृद्धि होती है कफ प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए तथा शीत काल में इस प्राणायाम का अभ्यास हित कर नहीं है निम्नलिखित प्राणायामों को शीतली के अंतर्गत समझना चाहिए इसकी विधि तथा फल भी लगभग उसी के समान है शरीर में ठंड पहुंचाने तथा थायसिस, राजक्षमा आदि रोगों को नाश करने में अति उपयोगी होते हैं क शीतकाली जीफवा को औष्ठों के बाहर निकालकर और उसका बिल्कुल अलग भाग दोनों दांतों की पंक्ति एवं औष्ठों से साधारण हल्का दबाकर छिद्रों से वायु को सित्कारपूर्वक अर्थात सित्कार की आवाज़ उत्पन्न करते हुए पूरक करें अन्य सब विधि शीतली के समान ख काकी प्राणायाम इसमें ओष्ठों को सिकोड़ कर काक की चोच के समान बनाकर वायु को शनय शनय पूरक किया जाता है अन्य सब विधि शीतली के समान ग कवि प्राणायाम दोनों दातों की पंक्तियों को दबाकर कर उनके छिद्रों द्वारा वायु को शनै शनय पूरक करें अन्य सब विधि पूर्वत वाणी का मीठा और कंठ का सुरीला होना यह इसमें विशेषता है घ भुंजगी प्राणायाम भुजंग के सदित मुख को खोलकर बाजू को पूरक करें अन्य सब विधि पूर्ववत इन प्राणायामों में कहीं कहीं पाँच बार केवल पूरक रेचक करने के पश्चात छठी बार कुंभक करना बतलाया है पांचवा भस््रिका कुंभक भस्त्रिका प्राणायाम कई प्रकार से किया जाता है इसके मुख्य चार भेद हैं मध्यम भस््रिका वाम भस्त्रिका दक्षिण भस्त्रिका और अनलोम विलोम भस््रिका मध्यम भस्िका जैसे लुहार की धोकनी से वायु भरी जाती है इसी प्रकार दोनों नासिकापूट से वायु को आवाज के साथ धीमे धीमे लंबा दीर्घ और वेग पूर्वक मूलाधार तक पूरक करें बिना कुंभक किए इसी प्रकार दोनों नासिकापूट से रेचक करें इस प्रकार बिना आभ्यंतर और बाह्य कुंभक के आठ बार पूरक रेचक करके नवी बार पूरक करके यथाशक्ति कुंभक करके दसवीं बार उसी प्रकार धीमे धीमे दोनों नासिकापूट से रेचक करें यह एक प्राणायाम हुआ इस प्रकार तीन प्राणायाम करें। ख वाम भत् दक्षिण नासिकापूट को बंद करके उपर्युक्त रीति से वाम वामनाशिकापूट से मूलाधार तक आठ बार पूरक रेचक करके नवीं बार पूरक करके यथाशक्ति कुंभक करें। तत्पश्चात उपर्युक्त विधि अनुसार दक्षिण नासिकापूट से धीमे धीमे रेचक कर दे यह एक प्राणायाम हुआ गौ दक्षिण भस्त्रिका वामनाशिकापूट बंद करके दक्षिण नासिकापूट से आठ बार बिना अभ्यंतर और बाह्य कुंभक के उपरयुक्त विधि अनुसार पूरक रेचक करने के पश्चात नवी बार पूरक करके यथाशक्ति कुंभक करे तत्पश्चात वामनाशिकापूट से रेचक करे यह एक प्राणायाम हुआ